संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व अभिमन्यु के द्वारा गौरव वीरों का संहार और छह महारथियों के प्रयत्न से उसका वध संजय कहते हैं तन्दंतर कर्ण और अभिमन्यु दोनों परस्पर युद्ध करते हुए लोहू लुहान हो गए इसके बाद कर्ण के छह मंत्री सामने आए वे सभी विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले थे किंतु अभिमन्यु ने उन्हें घोड़े और साथियों से नष्ट कर दिया तथा दूसरे धनुधारियों को भी दस दस बाढ़ मारकर बिंद डाला उसका यह कार्य अद्भुत से मृत्यु के मुख में भेजकर घोड़े और सारथी सहित अश्वकेतु को भी मार गिराया फिर मृतिकावतक देश के राजा भोज को सुरप्र नामक बाढ़ से मौत के घाट उतारकर कर बरसा करते हुए सिंहनाथ किया इतने में दुस्शासन के पुत्र ने आकर चार बाढ़ों से चार घोड़ों को एक से सारथी को और दस से अभिमन्यु को भी बिंद दिया तब अभिमन्यु ने भी सात बाणों से दुशासन के पुत्र को घायल करके कहा अरे तेरा पिता तो कायर की भांति युद्ध छोड़कर भाग गया अब तू लड़ने चला है सौभाग्य की बात है कि तू भी लड़ना जानता है किंतु आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा यह कहकर उसने दुशासन के पुत्र पर एक तीखा बाढ़ चलाया किंतु अस्वस्थ ने अपने तीन बाणों से उसे काट दिया तब अभमन्यु ने अस्वस्थ की ध्वजा काटकर तीन बाणों से सल शल्य को पीड़ित किया शल्य ने भी उसकी छाती में नौ बाण मारे अभिमन्यु ने शल्य की ध्वजा काटकर उसके पार्थ सुरक्षक और सारथी को भी मार डाला फिर छह बाणों से शल्य को भी बीधा शल्य उस रथ से भागकर दूसरे रथ पर जा बैठे इसके बाद सुभद्रा कुमार ने शत्रुंजय चंद्रकेतु मेघवेघ सुवरचा और सूर्य इन पांच राजाओं का वध करके शक्नी को भी बाणों से घायल किया सकुनी ने भी तीन बाणों से अभिमनु को बिन्न कर दुर्योधन से कहा देखो यह पहले से एक एक करके हम लोगों को मार रहा है अब हम सब लोग मिलकर इसको मार डालें तदनंतर कर्ण ने द्रोणाचार्य से कहा अब अभिमन्यु पहले से ही हम सब लोगों को कुचल रहा है अब इसके वध का कोई उपाय हमें शीघ्र बताइए तब महान धनुर्धर द्रोण ने सब लोगों से कहा इस पांडव नंदन की फुर्ती तो देखो बाणों को चढ़ाते और छोड़ते समय इस रथ मार्ग में केवल इसका मंडलाकार धनुष ही दिखाई पड़ता है वह स्वयं है इसका पता नहीं चलता तो तो पराक्रम देख कर मुझे ही होता है। अपने हाथों की फुर्ती के कारण यह समस्त दिशाओं में बाणों की वर्षा कर रहा है इस समय अर्जुन में तथा इसमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता यह सुनकर कर्ण ने अभिमन्यु के बाणों से आहत होकर पुनः द्रोण से कहा आचार्य अभिमन्यु मुझे बड़ा कष्ट दे रहा है मुझे साहस पूर्वक खड़ा रहना चाहिए यही सोचकर अभी तक खड़ा हूं इस तेजस्वी कुमार के तीखे बाण मेरे हृदय को चीरे डालते हैं कर्ण की बात सुनकर आचार्य आचार्यूण हंस पड़े और जीरे से बोले एक तो यह तरुण राजकुमार स्वयं ही शीघ्र पराक्रम दिखाने वाला है दूसरे इसका कवच अवैध है इसके पिता अर्जुन को जो मैंने कवच धारण की विद्या सिखाई थी निश्चय ही इस संपूर्ण विद्या को यह भी जानता है अतः यदि इसका धनुष और प्रतंक्षा काटी जा सके बागदोर दूर काटकर घोड़े और मार दिए जा सकें तो काम बन सकता है राधा नंदन तुम बड़े धनुधर हो यदि कर सको तो यही करो सब प्रकार से असहाय भगाओ और पीछे से प्रहार करो यदि इसके हाथ में धनुष रहा तो देवता और असुर भी इसे नहीं जीत सकते आचार्य की बात सुनकर कर्ण निर्वाणों से मनु के धनुष को काट डाला चतवर्मा ने उसके घोड़े को और कृपाचार्य पार सुरक्षक तथा सारथी को मार डाला उसे धनुष और रथ से हीन देख बाकी महारथी लोग बड़ी से उस पर बाण बरसाने लगे। एक और छह महारथी थे, तो थे। धनुष कट गया रस से हाथ धोना पड़ा तो भी उसने अपने धर्म का पालन किया हाथ में ढाल तलवार लेकर वह तेजस्वी बालक आकाश में उछल पड़ा अपनी लखमा शक्ति से अभी वह गरुण की भांति ऊपर मर्रा ही रहा था तब तक द्रोणाचार ने चुरप नामक बाण से उसकी तलवार के तुकड़े कर दिए और कर्ण ने धाल छिन्न भिन्न कर दी अब उसके हाथ में तलवार भी न रही सारे अंगों में बाण धसे हुए थे उसी दशा में वह आकाश से उतरा और क्रोध में भरकर चक्र हाथ में लिए द्रोणाचार्य पर झपटा उस समय वह चक्रधारी भगवान विष्णु की भांति शोभामान हो रहा था उसे देख राजा लोग बहुत डर गए और सबने मिलकर उसके चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए तब महारथी अभमनु ने बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और अश्वस्थामा पर चलाई चलते हुई जलते हुए वज्र के समान उस गधा को आते देख अश्वस्थामा थामा रस से उतर कर तीन कदम पीछे हट गया गधा की चोट से उसके घोड़े पार्थ सुरक्षक और सारथी मारे गए उसके बाद अभमन्यु ने सुबल के पुत्र कालिके को तथा उसके अनुचर सतहत्तर गांधारों को मौत के घाट उतारा इस दस बसाती महारथियों को तथा महारथियों दुशासन कुमार के रथ और घोड़ों को गधा से चूर्ण कर डाला इसे दुशासन के पुत्र को बड़ा क्रोध हुआ और वह भी उठाकर मनु की ओर दौड़ा फिर तो दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से परस्पर प्रहार करने लगे दोनों पर गदा के अग्रभाग की चोट पड़ी और दोनों साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े दुशासन कुमार पहले उठा और अभमन्यु अभी उठ रहा था कि उसने उनके मस्तक पर गा मारी उसके प्रचंड आघात से बेचारा अब मनु पुनः बेहोश होकर गिर पड़ा महाराज इस प्रकार उस एक बालक को बहुत लोगों ने मिलकर मारा आकाश से टूटकर गिरे हुए चंद्रमा की भांति उस सूरवीर को रणभूमि में गिरा देख अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी भी हाहाकार करने लगे सबने एक स्वर से कहा द्रोण और कर्ण जैसे छह प्रधान महारथियों ने मिलकर इस अकेले बालक का वध किया है इसे हम लोग धर्म नहीं मानते चंद्रमा और सूर्य के तुल्य कांतिमान अभिमन्यु को इस प्रकार पड़ा दई आपके योद्धाओं को बड़ा हर्ष हुआ और पांडवों के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई राजन अभमन्यु अभी बालक था युवावस्था में उसका पदार्पण नहीं हुआ था उस वीर के मरते ही युधिष्ठिर के देखते देखते संपूर्ण पांडव सेना भाग चली वह देख युधिष्ठिर ने उन वीरों से कहा वीरों युद्ध में मृत्यु का अवसर आने पर भी अभिमन्यु ने पीठ नहीं दिखाई है तुम भी उसी की भांति धीरता रखो डरोमत हम लोग निश्चय ही सत्रों पर विजय पाएंगे ऐसा कहकर धर्मराज ने अपने दुखी सैनिकों का शोक दूर किया राजन अभिमन्यु श्रीकृष्ण और अर्जुन के समान पराक्रमी था वह दस हजार राजकुमारों और महारथी कौशल्यों को मारकर मरा है इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वह पुण्यवाणों के अक्षय लोगों लोकों में गया है अतः वह शोक करने योग्य नहीं है महाराज इस प्रकार हम लोग पांडवों से उस श्रेष्ठ वीर को मारकर पांडवों के उस श्रेष्ठ वीर को मारकर और उनके बाणों से पीड़ित एवं लहूलुहान लुहान हो सायकाल अपनी छावनी में चले आए आते समय देखा शत्रु भी बहुत दुखी और उदास हो अपने शिविर को जा रहे हैं उस समय श्रेष्ठ योद्धाओं ने रक्त की नदी बहा दी थी जो वैतरणी के समान भयंकर और दुस्तर थी रणभूमि के मध्य बहती हुई वह नदी जीवित और मृतक सबको अपने प्रवाह में बहाई जा रही थी अनेकों धड़ वहां नाच रहे थे रणस्थल को देखने में डर मालूम होता था